आप तो लगा दो लगा, के लगा <laughs> आज 27 दिसंबर 2018 गुरुवार का दिवस है और ये हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और आज हम 2018 में ये अंतिम कार्यक्रम कर रहे हैं अगली बार नए वर्ष में मिलेंगे तो वैसे भी सबको नए वर्ष की शुभकामनाएँ और उसके साथ ही आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जो ईश्वर प्रतिभा कारिका के तीसरे अध्याय का प्रथम हानिक यानी आगम अधिकार का प्रथम हानि तो आगम अधिकार का प्रथम हानिक का अध्ययन आठ पूर्ण हो जाएगा अगली बार हम इसका द्वितीय आहनिक लेंगे और उसके बाद में जो बचेगा वो मात्र एक आहनिक का अंतिम अध्याय तत्व तो संग्रा अधिकार इस तरह इसके बाद में अब दो हानिक बचते हैं हमारे पंद्रह में से तेरहवा हानिक पूरा हो जाएगा पिछली बार हमने कुछ चीज़ें फंडामेंटल बातें समझी थी कि शिव की क्या कॉन्सेप्ट है शक्ति की क्या अवधारणा है हमारी शिव शक्ति इसके बाद सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या और माया हमने वहाँ और फिर कला विद्या राग काल नियति यहाँ तक हमने समझा था बहुत ही संक्षेप में एक बार हम बात कर लें कि शिव शक्ति आपस में अभिन्न है जो परमेश्वर और परमेश्वर की शक्ति को हम शिव और शक्ति कहते हैं जो सर्वोच्च शक्ति है उसका कोई विरोध नहीं है शिव समस्त शक्ति के स्वामी और स्रोत हैं उसी से समस्त शक्ति निकलती है और वही समस्त शक्ति के स्वामी हैं और इसीलिए वो आनंद उनका स्वभाव है क्योंकि जहाँ शक्ति का लेश मात्र भी विरोध नहीं है इसलिए वो पूर्ण आनंद के स्वामी <गे ii> जब वो परमेश्वर अपने भीतर झाँगते हैं तो उस शक्ति को देखकर या शक्ति को देखकर आनंदित होते हैं लेकिन उस शक्ति का परीक्षण करना जरूरत है हम परमाणु बम बनाते हैं तो परीक्षण करते हैं कोई नई तरह का हवाई जहाज़ बनाते हैं तो उसका परीक्षण करते हैं अगर कोई पहलवान होता है कि मैं ये इतना वजन उठा सकता हूँ तो उठाने का परीक्षण करता है तो बिना परीक्षण किए हम अपनी शक्ति को तोल नहीं सकते क्योंकि हम एक कल्पना कर सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता जैसे एक कवि सोचे कि मैं कविता लिख सकता हूँ पर वो जब तक कविता न लिखे तब तक वो कवि नहीं कहलाएगा न वो ये स्वयं अपने आप को सिद्ध कर पाएगा कि मैं कविता लिख सकता कोई पहाड़ पर चढ़ने की कल्पना करने से पहाड़ पर नहीं चढ़ जाएगा उसको चढ़ के देखना पड़ेगा वो तब इत हो पाएगा कि पहाड़ पर चढ़ सकता है ऐसे ही शिव जब अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता है क्योंकि उसकी शक्ति का आंतर विमर्श यह होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं अंदर से जब वो झाँकता है तो ये प्रश्न का जवाब आता है कि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता इसलिए वो आनंदित रहता है लेकिन इस शक्ति का परीक्षण करने के लिए वो इस सृष्टि का निर्माण करता है तो सृष्टि का निर्माण परमेश्वर का शक्ति परीक्षण है या ऋषि उसको कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मबोध है वो अपने आप को जानना चाहते हैं इसलिए वो सृष्टि का निर्माण करते या वो पूर्णता से ऊब गए हैं इसलिए अपूर्ण होकर पुनः पूर्ण -पुन होना चाहते है। हैं इसलिए वो सृष्टि का निर्माण करते वो अकेले रहने से ऊप गए हैं इसलिए अनेक बना देते हैं और पुनः उस अनेकता एक में एकता को स्थापित कर देते हैं इस तरह से शिव और शक्ति प्रथम दो तत्व हैं जबकि इनको तत्व नहीं कह सकते हम लेकिन फिर भी समझने के लिए इनको हम दो तत्व मानते हैं जब ईश्वर या परमेश्वर ष्टी बनाना चाहता है उसी समय उसका नाम हो जाता है सदाशिव यानी अब तक जो अपने आप में मग्न था वो शिव था लेकिन जैसे ही वो सोचता है कि मैं अब नीचे उतरूं अपने स्तर से नीचे आऊं नीचे क्यों बोलते हैं हम क्योंकि वो अशुद्धता की तरफ आ रहा है वो पूर्ण शुद्ध है आत्मतृप्त है सर्वकर्तृत्व है उसके पास समस्त शक्तियाँ को असामी है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है लेकिन अब वो कमियों की तरफ आ रहा है अधूरेपन की तरफ़ आ रहा है इस जैसे ही उसके हृदय में परमेश्वर के सृष्टि के निर्माण की योजना बनती है उसका नाम हो जाता है सदाशिव जो बोलता है अहम इधम यानी उस योजना को अंदर देखता है और फिर क्या बोलता है ये सब मैं ही हूँ फिर जब वो उस योजना को कार्य रूप देने लगता है तो सृष्टि का एक ब्लू तैयार हो जाता है कि धरती ऐसी होगी चांद ऐसा होगा सितारे ऐसे होंगे ऐसा आसमान हो गया गणित के ऐसे नियम होंगे वो सब कुछ जब प्लाट तैयार हो जाता है तो उस प्लाट को देखकर वो बोलता है कि ये सब मैं हूँ इदम अहम उसका नाम है ईश्वर स्तर ये चौथा स्तर है पाँचवा स्तर होता है जब समस्त सृष्टि बन जाती है और उसके बाद वो देखता है और जानता है कि यह सृष्टि है ये मैं हूँ सृष्टि से अब मैं अलग हो गया लेकिन यह सृष्टि मेरा ही स्वरूप है जब वो भीतर देखता है तो उसको सृष्टि दिखाई देती है बाहर देखता है तो वो मैं दिखाई देता है तो वो स्थिति है शुद्ध विद्या की स्थिति नीचे से जब योगी अपने जीव स्तर से ऊपर उठता जाता है तो ये स्टेशन जो ऊपर से नीचे उतरते हुए शिव को मिलते हैं यही स्टेशन योगी को शिवात्म शिव अवस्था तक जाते उक्त तो रस्ते में मिलते यानी जब शिव नीचे उतरता है तो सदा शिव स्तर पर आता है सदा शिव स्तर से ईश्वर स्तर पर आता है ईश्वर स्तर से शुद्ध विद्या के स्तर पर आता है शुद्ध विद्या के स्तर पर वो दोनों तरफ बराबर से जानता है संसार को जानता है लेकिन यह जानता है कि यह शिव है और वह अपनी आत्मा को जानता है खुद की भीतरी चेतना को जानता है और यह जानता है कि इसी आत्मा में समस्त संसार है इसलिए जब भीतर देखता है तो संसार दिखता है बाहर देखता है तो आत्मा दिखती है इस तरह वो दोनों तरफ बराबर से विमर्श करता है बाहर और भीतर का भेद उसके लिए नहीं होता उस स्थिति को बोलते हैं शुद्ध विद्या योगी भी जब शुद्ध विद्या के स्तर तक चला जाता है तो उसका दृष्टि भी यही होती है और शिव जब शुद्ध विद्या के स्तर तक उतर जाता है उसकी भी यही दृष्टि होती है इसलिए सदाशिव का स्तर शिव के अवतरण के समय का रास्ते में एक स्टेशन है और योगी के आरोहण के स्तर का एक स्टेशन है जहाँ पर कि पहुँचने के बाद उसकी प्रज्ञा क्या हो जाती है कि ये संसार है ये मैं हूँ लेकिन हम दोनों में कोई भेद नहीं है हम दोनों एक ही हैं जैसे एक चूड़ी और एक मंगलसूत्र आपस में बैठे और दोस्ती हो जाए और बोले कि तू भी सोना है मैं भी सोना हूँ अपन अच्छी तरह से जानते हैं तेरा रंग वही है मेरा रंग वही है तेरा मूल स्रोत वही है मेरा भी वही है जब अच्छी तरह से जाने तो दोनों में कोई तरह का भेद नहीं है वो वो स्थिति है उसको बोलते हैं शुद्ध विद्या अब तक के स्तर को जिसमें शिव शक्ति है दोनों को मिलाकर शिव का स्तर बोलते हैं सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या इन तीन को मिलाकर विद्या का स्तर बोलते हैं विद्या का स्तर का मतलब होता है यहाँ पर अभी माया का कोई प्रभाव नहीं है और ज्ञान पूर्ण है ज्ञानता नहीं आई है लेकिन द्वैत का बीज डल चुका है यहाँ पर सृष्टि का बीज शिव के हृदय में बन गया है सृष्टि बनने के पूरे पूरे तैयारी हो गई है ना? जैसे माँ के गर्भ में बच्चा विकसित होता है उसी तरह से शिव और शक्ति के गर्भ में ये धीमे धीमे विकसित होते हुए पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप निर्धारित हो गया है लेकिन अभी भी वो गर्भ में ही है अभी भी वो प्रकट रूप में नहीं आई क्योंकि जब प्रकट रूप में आती है तो उसके बाद में भेद प्रबल हो जाता है अब अगला स्तर यानी इन पांच के बाद छठा तत्व तो, यहाँ से अशुद्ध अधवा चालू हो जाता है अधवा यानी रास्ता रास्ते की बात कर रहे हैं हम शिव नीचे उतरता जा रहा है तो शुद्ध मार्ग से अब वो अशुद्धता में प्रवेश कर रहा है या योगी जब यहाँ तक आ जाता है तो माया के स्तर तक उसको अशुद्धता मिलती है और माया को पार करते से उसको शुद्ध विद्या का स्तर मिल जाता है इसलिए योगी के आरोहण के समय शुद्ध विद्या का स्तर माया को पार करने के बाद आता है और परमेश्वर जब संसार को बनाता है तो माया का स्तर तब आता है जब वो शुद्ध विद्या के स्तर से और नीचे उतरता है इसलिए माया एक प्रकार का आवरण है जिसके नीचे उतरने के बाद वो अपने आप को भूल जाता है अपने गौरव को भूल जाता है अपने कुल को भूल जाता है वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ मेरा सच्चा स्वरूप क्या है वो स्थिति हम सबकी है माया के आवरण के नीचे आते ही सब लोग अपना स्वरूप विस्मृत कर लेते हैं और उसी का स्मरण दिखाने के लिए आध्यात्म है ईश्वर प्रतिभिज्ञा भी इसी काम की है कि वो आपको आपका स्वरूप बता दे आपके सत्य से आपका परिचय करवा दे तो माया कैसे काम करती है माया के पांच इंस्ट्रूमेंट्स हैं पांच उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो माया की आधीन काम करती कला विद्या राग काल नियती कला के द्वारा करने की शक्ति सीमित हो जाती है विद्या के द्वारा जानने की शक्ति सीमित हो जाती है राग के द्वारा उसकी जो तृप्ति है वह अतृप्ति में बदल जाती है वो सतत मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए और जैसे ही वो मिलता है हम कहते नहीं ये तो मिल गया लेकिन हमको अभी तो ये और चाहिए और जब वो मिल जाता है तो हम कहते हैं अभी तो हमको ये और चाहिए यानी वो जो सतत अतृप्ति का भाव है जिसके बारे में कहा जाता है कि वासना दुष्पूर है जिसका हम कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते ऐसा गड्ढा है जिसको जितना भरो उतना खाली हो जाता है तो इसका नाम है राग तो कला करने की शक्ति सीमित होगी विद्या ज्ञान सीमित हो गया जिसका हमने विस्तार से पिछली बार समझा था राग राग से हमारा तृप्ति समाप्त हो गई काल से हम समय के अधीन हो गए यानी हमारी समस्त क्रियाएं क्रम क्रियाएं होगी एक के बाद एक ही कर सकते हैं जैसे यहां से इंदौर जाना है तो रास्ता पूरा नापना ही पड़ेगा उसके बगैर हम नहीं जा सकते अगर हमको कुछ भी करना है एक चित्र बनाना है तो पहले कागज़ लाना पड़ेगा फिर रंग लाना पड़ेगा एक तूले का लाना पड़ेगा तब तो चित्र बना सकते हैं इसके लिए हमारे पास कोई और तरीका नहीं है क्रम से हम बंध गए इसका नाम है काल समय के साथ हम ऐसे बंध गए कि न तो हम भूतकाल में जा सकते हैं और भविष्य के रास्ते में एक विशिष्ट प्रक्रिया और क्रम के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं इसका नाम है काल इसके अगला जो पांचवा कंचुक है उसका नाम है नियति नियति का मतलब होता है एक पूरे ब्रह्मांड में जो सर्वव्यापक है उसको एक सीमितता में बांध लेना जैसे आप आज शिव हो सर्वव्यापक हो कहाँ नहीं हो हर जगह हो लेकिन आपको लगता है कि मैं सिर्फ इस शरीर में हूं इस शरीर के अंदर शिव कैद हो गया तो इस कैद का नाम है नियति आप आप इस शरीर को ढोते रहो इसको चलाते रहो और जगह जगह पे घुमाते रहो लेकिन इसके बाहर नहीं निकल सकते शरीर जहाँ जाता है शिव वहाँ पहुँच जाता है इसलिए इस शिव को हम अब क्या बोलते हैं जीव बोलते हैं अब तक हम शिव थे जैसे ही शरीर मिलता है इसका नाम हो जाता है जीव इसलिए अब माया के आधीन हम क्या हो गए जीव हो गए माया का नाम क्या है ब्रह्म पैदा करने वाली शक्ति वो भी शक्ति है वो परमेश्वर की शक्ति ही है वो कुछ और नहीं है वही मां काली है वही आद्या है वही सुंदरी है लेकिन अब वो संसार बनाने के प्रक्रम में प्रक्रिया में संसार बनाने की प्रक्रिया में वो भयंकर रूप धारण कर लेती और उस समय वो विकराल स्वरूप धारण करके इस संसार को एक ऐसे रास्ते पर धकेल देती है जहाँ पर हमको अपना स्वरूप न केवल हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं लेकिन अपने अस्तित्व से दूर दिशा में भागने लगते हैं। केंद्र से दूर चले जाना चाहते हैं जैसे एक आदमी है उसका वास्तविक केंद्र है उसकी आत्मा परमेश्वर का सच्चा स्वरूप उसकी चेतना है अब हम उससे दूर भागना चाहते हैं हम चाहते हैं ये धंधा करें वो धंधा करें ये कमा लें वो कमा लें ये इकट्ठा कर लें वो इकट्ठा कर लें ये ध्यान कर लें इतनी इज्जत पैदा कर लें इस पद को पालें इस तरह से ये वासना ख़त्म ही नहीं होती जैसे ही हम एक पद पाते हैं हमको अगले पद की कामना होती है अगले पद के बाद और अगले पद की कामना होती है और अगले पद की कामना होती है ये माया का खेल है और एक अज्ञाता माता के रूप में हमारे माथे पर वो बैठी होती है और वो सतत हमारी ऐसी संसारी दौड़ पर हंसती है, जैसे आप घोड़ा धीरे चल रहा है और आप घोड़सवार हो आप घोड़े को मारोगे फिर तेज चलने लगेगा और आपको मजा लोगे उसका ना घोड़ा स्वयं एक स्वतंत्र जीव है लेकिन हम उसने हमने उसको गुलाम बना लिया ऐसे ही हम एक स्वतंत्र शिव हैं लेकिन हम उस माया के अधीन गुलाम बन जाते हैं न केवल गुलाम बन जाते हैं लेकिन हम ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिस दौड़ से हमारी कई जन्मों तक मुक्ति ही नहीं होती क्योंकि हमको अब ये अधूरा काम है ये करना है ये हो जाए तो फिर ये करना है इतना हो जाए तो फिर भगवान को याद कर लूँगा ये हमारी सामान्य धारणा होती कि परमेश्वर का स्मरण मेडिटेशन ध्यान किसी सत्संग में जाना स्वाध्याय करना हम सोचते सब करना है यार पहले दुनिया का काम है अभी तो मेरे छोरे की शादी हो जाए अभी मेरी लड़की की शादी हो जाए अभी उसका बच्चा जरा बड़ा हो जाए अभी उसके बच्चे की नौकरी नहीं लगी वो हो जाए इस तरीके से हमारे रधे में सतत कुछ न कुछ कुछ, कुछ, न, कुछ, न, कुछ न कुछ एक टारगेट होता है जिसको हम परिधि बोलते हैं उन परिधियों तक पहुँचते पहुँचते हमको नई परिधि दिखाई देती है क्योंकि यहाँ से अगर आपको समुद्र में यात्रा करो तो आपको क्षितिज दिखाई देगा ऐसा दिखाएगा बस समुद्र वहाँ तक है लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते वो क्षितिज बहुत आगे बढ़ जाएगा उस क्षितिज तक आप कभी पहुंच ही नहीं सकते पूरी दुनिया का चक्कर लगा लोगे घूम फिर के वहीं आ जाओगे फिर भी वो क्षितिज उतना ही आगे आपको कुछ किलोमीटर पर क्षितिज दिखाई देगा यही स्थिति हमारी है हम कई जन्मों का चक्कर लगा आते हैं लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं होती हमको लगता है बस ये कर लें वो कर लें फिर हमारा परमेश्वर को याद करेंगे इसलिए हमारा जो केंद्रा केंद्र से विपरीत दिशा में हमारी जो यात्रा अपकेंद्रीय यात्रा है उस यात्रा में हमको सतत उलझाए रखती है उसका नाम है अज्ञाता माता यही माया की शक्ति है और वो जब हमको विपरीत दिशा में उलझाए रखती है तो विपरीत दिशा में उलझते उलझते उलझते उलझते हमारी कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाती है हम अपना शरीर छोड़ देते हैं लेकिन वो वासना हमारे साथ जाती है क्योंकि हमने सोचा था अभी इसकी शादी नहीं हुई अभी इतना धन नहीं हुआ मेरा घर का मकान नहीं बना अभी इसकी नौकरी नहीं लगी अभी इतने पैसे चाहिए थे वो मिले नहीं मेरे को फलाने से पैसे लेना थे साले ने खा गया अभी तक दिए नहीं उसके उधार चुकाना था पर मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं हुई इस प्रकार की सतत अधूरी इच्छाएं इन्हीं का नाम है वासना और ये अधूरी इच्छाएं प्रारब्ध का बीज है जो अगले जन्म का कारण है जब भी हमारी ये वासनाएं होती हैं हम परिधियों की यात्रा करते हैं मर जाते हैं पैदा होते ही वो यात्राएँ फिर शुरू हो जाती हैं फिर उसी दिशा में शुरू हो जाती है क्योंकि अगर हमने अधूरी इच्छाओं के साथ शरीर त्यागा तो वह अधूरी इच्छाएं हमको पूर्ण पूर्व फिर से पुनर्जन्म का कारण मिल जाती है। तो इस पुनर्जन्म के कारण क्या है वासना और वो वासना दो तरह की होती है एक परमेश्वर को पाने की तरफ अपने स्वभाव को जानने की आत्मबोध की तरफ और मुक्ति की इच्छा अगर यह वासना है तो इंसान परिधियों से उल्टी दिशा में दौड़ता है फिर भी उसकी अधूरी इच्छा पूरी न होने के बाद शरीर त्याग सकता है ईश्वर का बोध हो रदय में आत्म बोध होने के पहले शरीर त्याग सकता है तो फिर वही उसकी भावना वही उसकी ईश्वरीय वासना उसको पुनर्जन्म में फिर से केंद्र की ओर धकेल देती इसलिए आदमी कम उम्र में ही फिर आध्यात्म रास्ते पर आ जाता है जबकि श्रीमद भागवत गीता में क्या लिखा है कि वो अनायास ही चाहे अनचाहे आध्यात्मिक के क्षेत्र में धकेल दिया जाता है वो व्यक्ति कम उम्र में ही वो ऐसे घर में पैदा होता है जहां उसको इस बात का योग संयोग से, से वातावरण मिल जाता है उसको हाथ में कोई किताब लग जाती है कभी उसको कोई गुरु मिल जाता है कभी कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है जो उसको आध्यात्मिक की शिक्षा देता है समझाता है और वो बड़े आसानी से आध्यात्मिक की ओर आकर्षित हो जाता है ये तब होता है जब आप पूर्व जन्म में वो यात्रा आरम्भ कर चुके हों जैसे आज हम अगर यात्रा शुरू करते तो अगले जन्म में कम से कम इतना तय है कि हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी अगर इस जन्म में हमारी सांसारिक यात्रा जारी है तो वो आगे बढ़ेगी फिर परिदेव की यात्रा शुरू हो जाएगी और उसका कोई अंत ही नहीं है ना। लेकिन अगर हम सोचें कि नहीं अब हमको यात्रा उल्टे दिशा में करना है उसको जिसको हम अंतरयात्रा बोलते इनर जर्नी अगर अंतर यात्रा शुरू कर दी तो उसकी भी वासना होती लेकिन वो आपको पुनः उसी यात्रा पर आगे बढ़ा देगी इसलिए ये माया का खेल है जो वो पांच तरह से करती है और आपको भ्रम में रखती है और सदा संसार की ओर दौड़ाती है ऐसा क्यों करती है क्योंकि परमेश्वर ने स्थिर रखने के लिए संसार को स्थिर रखने के न इस सृष्टि के बाद में उसकी क्या है? दूसरी बात है स्थिति स्थिर रखने के लिए उसको कुछ न कुछ तो सीमेंट चाहिए था नहीं तो सब लोग फट से मेडिटेट करके वापस यू बन जाते और सबके सब संसार फिर कोलैप्स हो जाते तो संसार का खेल कब चलेगा कि जब आप भूल जाओगे कि आप कौन हो जब आपको स्मरण आ जाएगा स्मृति मिल जाएगी तो संसार कोलेक्प्स हो जाएगा संसार खत्म हो जाएगा कुछ लोगों को स्मृति मिलती है वो पुनः वो बूंदें वापस समुद्र में मिल जाती हैं जिनको नहीं मिलती वो अभी भी बोतलों के अंदर बंद शीशियों के अंदर बंद कोई इत्र की शीशे में बंद है कोई दवाई के शीशे में बंद है वो बूंदें अभी भी अपनी यात्रा से वंचित रह जाती और अभी भी वो सुख दुख नाम के कष्टों को अपने कार्ममल से भोगती रहती ये है माया का स्वरूप माया शिव की शक्ति है वो हमारा स्वरूप को भुला देती है और हमारी हर सांसारिक दौड़ पर हंसती है कि हमने तुमको अच्छा दौड़ा दिया अच्छा भुला दिया तुमको दौड़ो उस चीज़ के पीछे जो तुम साथ ले भी नहीं जा सकते और लेकिन इस दौड़ के परिणाम को जरूर साथ लेके जाओगे क्योंकि उस दौड़ के अंदर हम कई बुरे काम करेंगे कई अच्छे काम करेंगे और वो दौड़ के परिणाम जरूर साथ में जाएंगे वो दौड़ में हासिल होने वाला कुछ भी साथ नहीं जाएगा लेकिन उस दौड़ के परिणाम जरूर साथ में जाएंगे अगर हमने दौड़ते दौड़ते किसी के पेट पर टांग रख के आगे बढ़ गए किसी के सिर को कुचल के आगे बढ़ गए किसी के धंधे पर लात मार के आगे बढ़ गए किसी के सुख को मार के आगे बढ़ गए किसी का हित हमने छीन लिया ये सब कुछ भावनाएँ हमारे साथ जाएगी जो प्रारब्ब के रूप में आगे चल के हमारे दुखों का कारण बन जाएगी लेकिन जो हासिल किया इस सब से किसी का ही हरण करके किसी की जमीन हड़प ली किसी का धन ले लिया किसी से झूठ बोल के कुछ कर लिया तो उससे जो कुछ हासिल हुआ वो तो यही छूट जाएगा जाएगा साथ में वो आपका कर्म इसलिए माया के स्वरूप को समझना अध्यात्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अब माया को समझ ले तो ही माया के पार जा सकता जैसे अगर हमको इस कमरे में बंद कर दिया हमको रास्ता समझ में आ जाए कि ये है तो हम आसानी से बाहर जा सकते हैं अब हमको माया से घृणा करो घृणा करो तो घृणा करके कैसे बाहर जाएंगे समझने से ही बाहर जा सकते हैं माया से घृणा करोगे तो कमरे में ही रहोगे, क्योंकि माया को पार करना है तो माया को समझना है और माया कोई घृणित तो वस्तु नहीं है माया परमेश्वर शिव की शक्ति ही है लेकिन वो संसार बनाने के प्रति उदित है इसलिए उसका स्वरूप विकराल है हमने मंदिरों में देखा विकराल स्वरूप में माताजी दिखाई देती है जीवान बाहर निकले गले में मुंड मालाएं पहनी और शिव के ऊपर पांव रख के खड़ी है वो ये वही माया है जो शिव के ऊपर पैर रख के खड़ी आप है आप शिव हैं और आपके माथे पर खड़ी है वो और वो आपको मजबूरन संसार की दौड़ में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है लेकिन जिस दिन आपने अपना सच्चा स्वरूप समझ लिया और तय कर लिया कि मैं इस तरह से भ्रमित नहीं होऊंगा उस समय आपकी माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अब इससे अगले कि माया के बाद में जब सृष्टि बनती है तो सबसे पहला तत्व है पुरुष और प्रकृति तो पुरुष क्या है अभी तक अपने बात करी है वो जीव बन गया जब वो कैद हो गया शरीर में तो शिव को बन गया जीव तो ये जो मूल रूप से जो चेतना है आपकी जो जीव रूप में है है तो शिव यही पुरुष है पुरुष वो स्थिति है जो माया के आधीन चेतना है वही पुरुष है और जो ब्रह्मांडीय शक्ति है जो संसार में और क्रिएशन के लिए रचना करने के लिए उद्दत है उसको अभी वनस्पति बनाना है सूर्य बनाना है चंद्रमा बनाना है धरती बनाना है पेड़ पौधे बनाना है फूल पौधे बनाना है सुख दुख बनाना है प्रेम मोहब्बत बनाना है घृणा प्रतिस्पर्धा स्पर्धा बनाना है यानी मानसिक और भौतिक हर तरह की जो वस्तुओं के निर्माण करने के लिए जो ब्रह्मांडीय शक्ति है उसका नाम है प्रकृति इसलिए पुरुष और प्रकृति अगले दो तत्वों के जो पुरुष है वो सीमित चेतना का नाम है और जो प्रकृति है वो ब्रह्मांडीय कॉस्मिक एनर्जी का नाम है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का नाम है जो ब्रह्मांडीय शक्ति है जो संसार में सब कुछ बनाना चाहती है अब हम कहाँ से चले थे शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या उसके बाद माया का आवरण माया के पांच कंचुप कला विद्या राग काल नियति उसके बाद में पुरुष और प्रकृति इस प्रकृति के द्वारा अब सब कुछ निर्मित होगा इस प्रकृति के भीतर समस्त आगे आने वाला संसार समाया हुआ है इस प्रकृति से जन्म लेगा समस्त संसार जैसे हम देखते हैं बीज से क्या निकलता है वृक्ष निकलता है मां से बच्चा पैदा होता है ऐसे ही इस प्रकृति से यह संसार अब उत्पन्न होगा इस संसार से के उत्पन्न होने में अब क्या होता है कि हम जब खेल बनाते तो खेल के नियम भी बनते हैं तो इस संसार में जब अगला जो क्रिएशन होता है उसमें जो सीमित चेतना है पुरुष है उसका बनता है मन बुद्धि अहंकार तीन चीजें निर्मित होती हैं मन बुद्धि और अहंकार तो जो मन है वो सतत इस संसार की क्रिया करने के प्रति प्रस्ताव रखता है सतत प्रस्ताव रखता है कि चलो अपन ये कर लें चलो अपन दुकान लगा लें चलो अपन मकान बना लें चलो अपन इसको हरा दें इस तरह से करोड़ों प्रस्ताव आप आपके जीवन में आपके मन में आते हैं फिर उन कुछ प्रस्तावों को आप हाँ करते हो किसी को ना कर देते हो ये आपकी बुद्धि है जिसको हम बोलते हैं निश्चयात्मक बुद्धि जो कोई एक निर्णय लेती है क्योंकि आगे होने वाले जो कर्म हैं आप जो काम करते हो वो बुद्धि के फिल्टर्स से होके जाते जैसे आपने सोचा कि चलो इसको एक मुक्का मार देते हैं तो फिर बुद्धि कहती नहीं यार रहने दो ऐसा नहीं हुए दो मुक्के मार दे अपने को शायद ज़्यादा पहलवान है तो इसलिए फिर हम अपनी इच्छा को दबा लेते नहीं इसको नहीं मारते कभी जैसे इसको गाली दे दो फिर बुद्धि कहती नहीं मत दो अच्छा काम नहीं तो हम रोक लेते हैं अपने आप को कभी ऐसा होता है कि हम मन को इतना प्रबल बना लेते हैं कि फिर वो बुद्धि की सुनता ही नहीं कभी ऐसा लगता है कि सोचने सोचते बाद में करते पहले हैं वहाँ पर क्या होता है मन हमारा हावी हो जाता है बुद्धि हमारी गौण हो जाती है उस समय हम पहले काम करते हैं फिर सोचते पछताते हैं अरे यार ये क्या कर लिया पहले सोच के करना था गलती हो गई तो मन और बुद्धि का एक संयोग है और साथ ही साथ हमारी एक अहंता है ये मन में हूँ ये बुद्धि में हूँ ये शरीर में हूँ यानी इस शरीर को मैं मैं कि जानता हूँ इस बुद्धि को मैं किधर जानता हूँ मैं दुखी हूँ मैं सोचता हूँ मैं करता हूँ मैं विचारता हूँ इस तरह मेरी अहंता यानी मेरा अपना परिचय इस मन बुद्धि से है इसलिए इसको हम ये जो तीन चीज़ें मन बुद्धि और हमारी अहंता कि मैं हूँ शरीर मैं हूँ मन में हूँ बुद्धि में हूँ इस अहंकार को तीनों को मिला ये इंटरनल अपेरेटस या अंतकरण बोलते तो अब क्या हुआ शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या ये पांच तत्व हो गए शुद्ध तत्व इसके बाद माया कला विद्या राग काल ये छः तत्व माया के प्रभाव हो गए या माया के हथियार हो गए उनके इंस्ट्रूमेंट हो गए तो पांच और छ्यारह पुरुष और प्रकृति तेरह मन बुद्धि अहंकार सोलह मन बुद्धि अंकार इसको हम बोलते हैं अंतकरण ये अंतकरण वास्तव में इंद्रियां हैं लेकिन ये भीतरी इंद्रियां है आंतरिक इंद्रिया भौतिक अस्तित्व होता है नहीं बिल्कुल भी नहीं भौतिक अस्तित्व तो पंच महाभूतों का होता है अभी आएंगे जो उसके बाद भौतिक अस्तित्व तो पंचमहाभूतों का होता है इसलिए इन, इनको बोलते हैं हम सहायक तत्व जिनका आप ऐसा नहीं कह सकते ये कंचुक है तो ये हाथ में रख के बताओ ये कंचुक है ये कला है विद्या है राह काल नियत कटोरी में रख के बताओ नहीं बता सकते लेकिन हम पानी को जल को अग्नि को आकाश को बता सकते हैं कि हमको दिखते हैं ये जो चीज़ें या जिनका एहसास होता है हमारी इंद्रियों को वो पंचमहाभूत है इसके पहले जो हैं ये हमें सहायक तत्व है तो हमारा पुरुष प्रकृति मन बुद्धि अहंकार तो मन का कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं है लेकिन ये हमारी अंतर चेतना के द्वारा निर्मित एक एंटिटी है एक ऐसी चीज है जो सतत हमारे भीतर प्रस्ताव रखती है मन के अस्तित्व को हम अंतरदृष्टि से समझ सकते हैं मन के अस्तित्व को हम बाहर से नहीं देख सकते कभी कभी मन आपका और नजर मेरी कभी कभी आपके मन की झलक आपके चेहरे पे दिख जाएगी लेकिन हम उस मन को स्वयं अपने अंतरदृष्टि से ही देख सकते तो ये मन बुद्धि अहंकार को हम अंतकरण बोलते हैं इसके आगे इसके आगे है हमारे पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां क्या है आप सब जानते हैं आँख से मैं देखता हूं नाक से मैं सुनता हूँ सुनता हूं जिबान से चकता हूं चमड़े से छूता हूं कान से सुनता हूं ये पांच हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं ठीक है थीके? और इन पांच ज्ञानेन्द्रिय के लिए क्या बनाया परमेश्वर ने पांच तन्मात्राएं बनाई जैसे कान हैं तो शब्द है चमड़ी है तो स्पर्श है नाक है तो गंध है आँख है तो रूप है जवान है तो स्वाद है इसलिए इन पांच चीजों को शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच क्या हैं? पांच तन्मात्राएं कहलाती तो पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच तन मात्रा है इनकी आपस में जोड़ है और तीसरा इसके आगे एक्सटेंशन है पांच महाभूतों का वो अभी अपन समझेंगे कि जोड़ी है कि जैसे शब्द कान और अंतरिक्ष इनकी जोड़ी है स्पर्श वायु और चमड़ी इनकी जोड़ी है इसी तरह कैसे गंध नाक यानी घ्राणेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय नाक और धरती इनकी जोड़ी है क्योंकि समस्त गंध का उत्पत्ति धरती से होती है ऐसे ही स्वाद जीवआ स्वाद उसकी जिवा जीवआ से जुड़ा है स्वाद और स्वाद से जुड़ा है जल ना? तो जल पंच महाभूत में से एक महाभूत है जिवा हमारी ज्ञानेंद्रिय है और स्वाद उसके तन्मात्रा है ऐसे तीनों की जोड़ी है ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप रस रूप क्या है आंख देखती है आंख क्या है ज्ञानेन्द्रीय अग्नि क्या है महाभूत है और रूप क्या है तन्मात्रा है इस तरह से इन तीनों की जोड़ी है आंख अग्नि और रूप जल स्वाद और जीवन आकाश शब्द और मेरे कान धरती गंध और नाक इससे पांच तन्मात्राएं पाँच, पाँच ज्ञानेन्द्रिया और पांच महाभूत पांच महाभूत क्या हैं पृथ्वी जल अग्नि, वायु, आकाश इसके अलावा पाँच हमारी कर्मेंद्रिया हैं जिसके द्वारा हम मन बुद्धि से जो निर्णय लेते हैं वो काम करते हैं उसका नाम पाँच कर्मेंद्रियाँ क्या हैं हमारी हम हाथों से काम करते हैं पैरों से काम करते हैं हाथ से संसार के बहुत सारे फिजिकल वर्क करते हैं पाप भी करते हैं हाथों से पुण्य भी करते हैं तो हाथों से पाप पुण्य हाथों से होते हैं तो हाथ हमारा हस्त क्या है है ऐसे ही पैर हमारे कर्मेंद्रिय हैं हम कहाँ जाते हैं वो हमारे कर्मों में अंकित होता है हम गलत जगह गए गलत काम से गए गलत निर्णय लेके गए वो हमारे पैर सही निर्णय लेके गए वो भी हमारा पुण्य पाँव पे जाता है इसलिए पैर हाथ हम क्या बोलते हैं वाक इंद्री क्योंकि बोलने की जिम्मेदारी किसकी है आपकी आप जो बोलते हो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो आप क्या बोलते हो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि बोलने के बाद कि मैंने नहीं बोला क्योंकि आप जो बोलते हो उसकी जिम्मेदारी आपको लेना होती है जहां जाते हो उसकी जिम्मेदारी आपकी जो करते हो उसकी जिम्मेदारी आपकी है इसलिए कर्मेंद्रियां तीन क्या होगी हाथ पैर और जीवा इसके अलावा हम उत्सर्जन का कार्य करते हैं मलमूत्र विसर्जन का कार्य करते हैं इस और इसको बोलते हैं पायु इंद्री और एक होता है प्रजनन का कार्य करते हैं हम अपनी प्रोजनी बढ़ाते हैं हम अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं उसका नाम है उपस्थ इस तरीके से ये पांच कर्मेंद्रिया होगी हाथ पैर जीवा पायु और उपस्थ इस तरीके से पांच हमारी कर्म इंद्र जिसके द्वारा तो हम कुछ करते हैं संसार तो में ठीक है तो इसमें करने में तीन तरह की बातें हो सकती हैं। हम पुण्य कर सकते हैं हम पाप कर सकते हैं और हम प्रेम कर सकते हैं ये बीच का रास्ता प्रेम का दहार कितना है इसके ऊपर चलना सबसे कठिन है क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तो ईश्वरीय राह पर चलते हैं पुण्य करते हैं तो फिर संसार के राह पे पाप करते हैं तो संसार की राह पे पुण्य करे तो बंधन पाप करे तो बंधन प्रेम करे तो मुक्ति एक ही रास्ता है छोटी सी पगडंडी इसमें से अगर चलते गए प्रेम के रास्ते से तो ही मुक्ति है हम कहेंगे पुण्य से क्यों नहीं मुक्ति पुण्य से कभी मुक्ति क्योंकि पुण्य को फल के लिए फिर संसार में आना है पुनर्जन्म होना है फिर उसके बाद पाप पुण्य के नए चक्कर पड़ेंगे फिर से आप पुण्य को भोगने के लिए हो सकता है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन जाओ बहुत बड़े आदमी बन जाओ धनवान करोड़पति बन जाओ अरबपति बन जाओ विशिष्ट इंसान बन जाओ कवि गायक लेखक बन जाओ लेकिन उसके बावजूद आपसे फिर नए कर्म होंगे और उनको भोगने के लिए फिर शरीर मिलेगा तो ईश्वरीय राह कभी पुण्य से होके नहीं जाती ईश्वरी राह कभी पाप से होके नहीं जाती ईश्वरी राह प्रेम से होके जाती इसलिए प्रेम ही एकमात्र मुक्ति का रास्ता है जो सकड़ी पगडंडी की तरह तो हमारा अगला आप क्या हुआ शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या ये शुद्ध अध है उसका बाद आई कला विद्या राग काल नियत ये छ ये हो गए छ और पाँच ग्यारह पुरुष प्रकृति तेरह मन बुद्धि अहंकार सोलह पांच ज्ञानेंद्रियां इक्कीस पांच कर्मेंद्रियां छब्बीस पांच तन्मात्राएं इकतीस और पांच पंच महाभूत पंचमहाभूत में सबसे ऊपर है आकाश फिर वायु फिर अग्नि फिर जल और ये पृथ्वी अंतिम क्रिएशन है भगवान का आखिर इसलिए कहाँ से शिव से पृथ्वी तक ये पूर्ण रचना है भगवान की सबसे ऊपर शिव शक्ति बैठे हैं उसके बाद में उनके हृदय में जैसे ही संसार बनाने की आई सदाशिव बन गए नक्शा बनाया ईश्वर बन गए धरती बनाई शुद्ध विद्या उसके बाद में माया को ले आए ताकि हम अपने आप को नहीं पिछाने भूल जाएं तभी खेल चलेगा जैसे ही आप बोलोगे मैं शुद्ध हूँ पूर्ण तृप्त हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए तो फिर संसार के लिए कुछ भी नहीं करोगे आप ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय कर्म इंद्रिय रह जाएंगे बिना काम के इसलिए आपको संसार के दौड़ में शामिल करने के लिए आपका स्वरूप भूलाना जरूरी था आपको भुला हुए मैं में रखना जरूरी था इस गफलत को पैदा करने के लिए माया उन्होंने खुद की शक्ति को ये अधिकार दिया कि तुम मुझे गफलत में डाल दो मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ जब मैं भूलूंगा तभी तो कुछ करूँगा जब तक मुझे स्मरण है कि मैं कौन है तो क्यों करूँगा कुछ क्योंकि शिव को करने की ज़रूरत ही क्या है वो तो पूर्ण तृप्त है पूर्ण ज्ञानी है सब कुछ कर चुका है उसको कोई करने की ज़रूरत नहीं और पूर्ण है उसके पास कोई क्षमता की कमी नहीं तो वो करता है के लिए वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं या तो अधूरा हो के पूर्ण होने की आनंद लेना चाहता है अकेलेपन से बोर हो गया तो और लोगों को बना के उनके साथ आनंद लेना चाहता है या वो खाली एक खेल खेल रहा है जैसे बच्चे मिट्टी का धनौधा बनाते हैं उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता कि भाई मैं क्यों बनाया बनाया फिर मिटा दिया फिर दूसरा बना लेंगे ऐसे बनाया उसने ये भी हो सकता है या उसका आत्म परीक्षण कर कि मेरे में इतनी ताकत देखो तो सही कि इसको कुछ कर सकता हूँ कि नहीं तो वो आत्मबोध के लिए आत्मशक्ति के परीक्षण के लिए उसने संसार बनाया तो ये संसार बनाने के वो कारण जो ऋषिगण बनते जिन्होंने आत्मबोध के अंदर पूरे ध्यान गहरे ध्यान में तूरी अवस्था में जाना परमेश्वर से जब उनका वार्तालाप हुआ तो उन्होंने जाना कि ये संसार ईश्वर ने क्यों बनाया यही कारण है संसार के ईश्वर के क्षेत्र को बनाने के तो अब हमने क्या जाना पांच शुद्ध माया के तो ग्यारह पुरुष प्रकृति तेरह मन बुद्धि अहंकार सोलह ज्ञानेन्द्रिया इक्कीस कर्मेंद्रिया छब्बीस तन्मात्राएँ 31 और महाभूत 36 ये 36 तत्व हैं जो इस संसार के अस्तित्व को संभाले हुए हैं ये 26 तत्वों में शिव शक्ति में वापस सब कुछ सिमट जाता है इसी से सब निकलता वापस इसमें सिमट जाता है सोना है जिससे 26 तरह इतनी तरह के गहने बने हैं वापस वो फिर सोने में तब्दील हो जाते हैं वापस सोने में बदल जाते हैं और सोने से फिर नए गहने बन जाते हैं फिर वापस सोना बन जाता वापस नए गहने बन जाते वापस फिर सोना बन जाता है इस तरीके से इसमें पंच हैं जो उनका फिजिकल एक्जिस्टेंस। पांच तन्मात्राओं का फिजिकल एक्सिस्टेंस शब्द हमको मालूम है क्या है सुनाई देता है अग्नि दिखाई देती है जल दिखाई देता है वायु हमारे को स्पर्श करती है और अंतरिक्ष को हम एहसास करते हैं ये हमारे पांच इंद्रियों से हमको पंच महाभूत दिखाई देते हैं पांच तन्मात्राएं हमको समझ में आती हैं शब्द क्या है स्पर्श क्या है रूप क्या है रस क्या है गंध क्या है इनका हम अस्तित्व आपने आंखों से देखते हैं कानों से सुनते हैं या छूते हैं तो पांच तन्मात्राएं पांच महाभूत इनका भौतिक अस्तित्व है और हमारी कर्मेंद्रियों का भौतिक अस्तित्व हमको दिखाई देता है और ज्ञानेन्द्रियां सूक्ष्म इंद्रिया कहलाती हैं क्योंकि हमको नेत्र अस्तित्व दिखाई देता है नेत्र का हम उसको बोलते हैं नेत्र का देवता है जो आंख को कंट्रोल में करता है कान का एक देवता है जो कान को नियंत्रण में रखता है हमारा पायु उपस्थ पैर हाथ सबका देवता है जैसे पायु का देवता यमराज को मानते हैं ऐसे हर इंद्रिका एक देवता बनाते ये सब क्यों होता है क्योंकि हम इन चीजों की समझ को स्थाई कर सके हमारे मन मस्तिष्क क्योंकि जब तक हम उनके खूटे नहीं बांधते हैं हम गाय को बांध नहीं सकते गाय दूध देती है, गाय चारा देती है, गाय हमारे काम की लेकिन ये खूंटा उतना ही जरूरी है क्योंकि उसके बगैर गाय को हम पाल नहीं सकते तो ये खूटे जो हैं वो उनको देवताओं का नाम दे रखा है कि इसका ये देवता इसका ये देवता ताकि ये देवताओं के नाम से हम उनको समझ सकें स्मरण कर सकें और उनके कार्यों को हमारे बोध में स्थापित कर सकें हम संसार के स्वरूप को जितना समझेंगे ठीक वैसा ही है कि आप कार ले आए और कार की पूरी इंजीनियरिंग और मैकेनिक समझते हो तो फिर कार के कभी गुलाम हो ही नहीं सकते चले कहीं बिगड़ जाएगी तो हम सुधार लेंगे कुछ भी हो जाएगी कर लेंगे एंटिसिपेट कर लेंगे कि कल ये बिगड़ जाएगी अब इसको आज ही ठीक करूँ क्योंकि हम उसके बारे में रग रग से परिचित हैं जैसे आप जंगल के एक एक पेड़ को जानते हो तो कभी उस जंगल में घूम नहीं सकते कभी उस जंगल में आप खो नहीं सकते क्योंकि आप जानते हो कि इस पेड़ के इस तरफ से इस दर रास्ता है मेरा बाहर जाने का कि उस जंगल में खोगे कैसे आप एक एक पेड़ को जानते हो तो ऐसे ही इस संसार के 36 तत्वों का आप जानोगे तो संसार में कभी उलझ ही नहीं सकते इस उलझन से ऊपर आना ही है आप क्योंकि जैसे ही आप इन 36 तत्वों को जानते हो ये 36 तत्व जो आपको संसार में उलझाने के लिए बनाए गए हैं वही आपको छत्तीसों को छत्तीस में गोद में उठा के शिव तक ले जाएंगे क्यों कि अब उन छत्तीस तत्वों के आप स्वामी हो गए जब तक आप इनकी गुलाम हो तब तक आपको ये जंगल में उलझाते जाते हैं जैसे ही आपको ये ज्ञान हो जाता है कि छत्तीस तत्व क्या हैं यही छत्तीस तत्व आपको परमेश्वर शिव तक ले जाते हैं क्यों क्योंकि ये तो शक्ति ही है जो छत्तीस तत्वों के रूप में तुमको दिखाई देती है और ये शक्ति तो तुम्हारी माँ है शक्ति कोई और आपकी दुश्मन नहीं है एक खेल खेल में वो दुश्मन दिखाई देने लग गई थी एक खेल खेलने में वो आपको संसार के दौड़ में शामिल कर रही थी अब आप कहोगे नहीं हमें तो खेल में ही भूलता रहूँगा खेलता ही जाऊँगा खेलता ही जाऊँगा तो खेल वो जब तक खेलना चाहोगे खेलने देगी तुमको जिस दिन कहो मेरे को अब घर जाना है अब मेरे को घर की याद आ रही उस दिन वो शक्ति बोलेगी चलो घर चलते ये तो आपकी माँ है जो आपको बहुत लाड़ करती है संसार में खेलना चाहो खेलो जब तक जब तक लगता है आप घर जाना है मेरे को तो चलो घर गोद में उठा के घर ले जाएगी वो आपकी दुश्मन है नहीं इसलिए माया से घृणा मत करो आपकी माँ है और कभी भी उससे घृणा करके हम उससे पार नहीं जा सकते इसलिए माया हमको हम उसका स्वरूप समझना है हमको उसके तत्व को समझना है ये समझना है कि संसार जिन 36 तत्वों का स्वरूप है उन 36 तत्वों का क्या मतलब है वो कौन सा तत्व क्या कर रहा है कैसे दिखाई दे रहा है हम कैसे उस तत्वों को जाने और जैसे इस रहस्य को जानते हैं जो कि यहाँ आगम अधिकार के प्रथम हानि में दिया हुआ है इसको हम वैसे और भी जाके पढ़ चुके हैं तो ये जो छत्तीस तत्व हैं यही आपके बंधन के कारण हैं और यही आपके मुक्ति के कारण हैं न जानो तो बंधन के कारण है इन तत्वों को जान लो तो मुक्ति के कारण है तो आज हम इस आने का अध्ययन हमारा समाप्त तो हो जाता है और अब हम अगली बार से इसका द्वितीय आहनिक पढ़ेंगे जिसके अंदर प्रमाताओं के बारे में बताया गया प्रमाता मतलब मैं कौन हूं अब ये मैं कौन हूं साथ स्तर है, जो हम अगली बार से पढ़ेंगे मैं कौन हूं सकल प्रलयकल विज्ञानकल इस तरीके से हमारे मैं कौन हूं के साथ स्तर है। तो इस मैं कौन हूं अगली बार पढ़ेंगे जब तक कि वो आदमी है कि तो मैं शिव हूं वहां तक पहुंचने के पहले वो सात स्तरों से गुजरता है छह स्तरों से गुजर के सातवां स्तर है कि मैं शिव हूं उन छह स्तरों को गुजरने का क्या क्रम है हम कैसे गुजरते हैं और वो क्या है इनको समझने का हम प्रयास अगली बार करेंगे तब तक के लिए गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण Guru Nara Yana Nara Yana Nara Yana Guru Nara Yana Nara Yana Nara Yana.